उपाय नहीं है। रूप होने पर श्रवण बनाने लेकिन अब जो तो अनुद्ध। ही उपाय उनकी प्राप्ति का अनुग्रह क्या है अनुग्रह अप्रीति रूप अपन बनाने अनुग्रह के द्वारा उपाय होते हैं अनुग्रह के द्वारा उपाय होते हैं ठीक है और असुविधा हो तो फिर पूछ लेना वो रंग रामाना पूछ ले नहीं लिए लिए। कर ठीक रहा तो मुझे आना चाहिए ना कर पाता अभिप्राय समझ में आ जाए तो आज रहता है अच्छा जी चलो ये कौन सा मंत्र बचा है ये शुरू से ऋत पिबंत सुकृत लोक गुहां प्रवराधे छाया तपो तपौ ब्रह्मवदा ये चात्रीचिकेता ऋतं सुकृत ऋत सु लोक छायातपौ ब्रह्मविदी पंचाग्न ये चीनाचिकेता देखेंगे ये ब्रह्म मिला शब्द त्रीणाचिकेता च पंचाग्न ये ब्रह्मविद सुकृत लोक उपरा सुकृत लोक गुहां प्रवृदे परे परार्धे परे ऋतु पर्मे। पिबंत छाया तपौ वदी एक बार और देखेंगे क्रीडाचिकेता पंचाग्नयाे ब्रह्मविद सुकृत लोक गुहां प्रवृद परार्धे परमें ऋतया तपौ वदी यहाँ पर देखना ब्रह्म है ब्रह्म विदा के दो विशेषण है और पंचाग्न ब्रह्म करता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले कौन क्रीड़ा हाँ। पहले बताया था ना अयम वाव या इत्यादि तीन अनुवाकों को क्या कहते हैं तीन अनुवाकों को क्या कहते हैं नहीं अयम वाव या इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान थे वाले ये कर लेना टीला का वाव इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से शुद्ध अंताकरण वाले और पंचागनी यहाँ करते कि पंचागनी की शुश्रूषा से शुद्ध अंताकरण वाले पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध शुद्ध अंताकरण वाले कौन ब्रह्म यानी तो शुद्ध अंताकरण वाले ब्रह्मज्ञानी, तो शुद्ध अंताकरण होने पर और फिर ने करके साक्षात्कार किया है समझ नहीं नहीं। तो अनुष्ठान से शुद्ध अंताकरण वाले तथा पंचाग्न पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध अंताकरण वाले ये ब्रह्म विदा जो ब्रह्म साक्षात्ी है जो ब्रह्म साक्षात हाँ जो ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए हैं जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले हैं ये है तो फिर एक अध्ययन करना कि मतलब वे सुकृत श्लोके देखो सुकृत कर्थ होता है पूर्ण और लोक कर्थ यहाँ पर शरीर है सुकृत स्लोके अर्थ है कि पूर्ण के फल शरीर में पूर्ण के फल शरीर हाँ पूर्ण के फल शरीर में लोक कर्थ यहाँ शरीर है पूर्ण के फल शरीर में गुहाम प्रविष्टो पूर्ण के फल शरीर में स्थित हृदय गुहा शरीर में क्या हृदय गुहा पूर्ण के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर के उसमें भी परार्ध्य में परार्धे अर्थ होता है कि सर्वोत्तम और परमे कर्थ है हृदया काश में परार्धे अर्थ सर्वोत्तम और परमे का क्या अर्थ है परमाकाश परमे कर्थ है परमाकाश कौन है हृदया काश से सर्वोत्तम हृदया में सर्वोत्तम हृदया काश में रहकर सर्वोत्तम हृदया काश में रहकर या सर्वोत्तम ठीक है सर्वोत्तम हृदया काश में विराजमान होकर करते फल को भोगते हुए छाया तपो बदंती छाया करते जीव पवासव करते परमात्मा जीव और परमात्मा को कहते हैं जीव और परमात्मा को कौन कहते हैं ब्रह्म विदा कहते हैं एक बार और देखेंगे तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से शुद्ध वाले तथा पंचाग्नि की शुश्रूषा से शुद्ध वाले जो ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं वे के फल शरीर में हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर हो कौन प्रविष्ट हैं द्विवचन है कौन है द्विवचन कौन कौन हाँ छाया तब सबसे कह गए जीव परमात्मा की पूर्ण के फल शरीर में हृदय बुआ में प्रविष्ट होकर सर्वोत्तम स्थान हृदया काश में परारे थे सर्वोत्तम स्थाने परम परमाकाश स्थान है परमे करमाकाश सर्वोत्तम हृदया काश में विराजमान होकर रितम तिवंतु फल को भोगते हुए जीव और ब्रह्म को कहते हैं कर्म फल को भोगते हुए जीव और ब्रह्म को कहते हैं हाँ अब ये शब्दार्थ हो गया अब व्याख्या देखो इसकी आगे आएगी लिखिए यहाँ पर तो तीनाच की व्याख्या तो पहले तीनाचिक की व्याख्या एक एक सत्रह में की जा चुकी है देख लेना और पंच अग्नि में गारत अग्नि दक्षिणाग्नि सभ्य अग्नि और औसत अग्नि ये पांच अग्निया हैं तो अलग अलग कार्य के लिए हैं गारेपत अग्नि तो हमेशा गृहस्थ घर में जलती रहती है और दक्षिणाग्नि में क्या होता है याग के लिए उपयोगी हवी को पकाया जाता है ये पकाने जात के लिए उपयोगी जगहों को दक्षिणाग्नि में पकाते हैं और आव्नी अग्नि में होम करते हैं तो ये औ अग्नि से ही आव्नी अग्नि को लिया जाता है सबकी मूल गार्भपत अग्नि है और सभ्य अग्नि जो घर में रहती है ये शीत निवारण अधिकारियों के लिए आती है और औसत अग्नि है इसमें दैनिक पाक होता है पहले तो नियम था घर में अग्नि सजा प्रज्वलित रहती थी अभी हम तो हम लोगों ने देखा है अग्नि हमेशा अब खत्म हो गया माची से ऐसा आ गई तो खत्म हो गया नहीं तो उस सब लोग रखते थे तकलीफ तो अभी कहीं कहीं जो वैदिक विधान वाले रखते होंगे तो ये तो देखना ये पांच अग्नियां हैं लोक अर्थ देखें आगे लिखा है लोक लोक्यते अनुभूत कर्म फलम यस्मिन सा लोका शरीरम लुक धातु है लोक्यते कर्म फलम यस्मिन लोक्यते अनुभूत यस्मिन कर्थ है जिसमें रह जिसमें रहकर कर्म फल का अनुभव किया जाता है उसे लोक अर्थात शरीर कहते हैं जिसमें रहकर कर्म फल का अनुभव किया जाता है उसे लोक अर्थात शरीर कहते हैं तो जीव किसमें रहकर कर्म फल को अनुभव करता है कर्म फल का अनुभव करता है कर्म फल को भोगता है जीव किसमें रहकर के शरीर में रहकर तो है ना? इसलिए यहाँ पर लोक अर्थ क्या है शरीर है यहाँ पर लोक अर्थ क्या हो गया शरीर हो गया चलिए तो छाया तप है ना यहाँ पर छाया शब्द से जीवात्मा का बोध होता है और अवातप शब्द से परमात्मा का बोध होता है छाया शब्द और अवातप शब्द इसलिए लगाया कि परमात्मा के ज्ञान का संकोच नहीं होता है सर्वग्रह इसलिए उसका उसके लिए आतप शब्द आया है और संसारी जीव का ज्ञान गुण संकुचित है अल्पग्रह इसलिए उसके उसके लिए क्या शब्द आया है छाया शब्द आया है अच्छा अब ये देखिए जो मानव शरीर है ना तो मानव शरीर यह पूर्ण का फल है पाप का फल तो पशु नरकी शरीर पशु आदि शरीर होते हैं मनुष्य शरीर कैसा है सुखदस्त ये पूर्ण का फल है प्रबल पाप रहते इसकी प्राप्ति नहीं होती अब देखना हृदय तो परमात्मा देखो इस सभी प्राणियों के हृदय गुहा में स्थित है फिर भी मानव शरीर से उपासना सुगम है ना इसलिए यहाँ पर मनुष्य शरीर अर्थ करना उचित है कि पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में क्योंकि मनुष्य शरीर से उपासना सुगम है इसलिए पूर्ण के फल मनुष्य शरीर में करना चाहिए और इसमें परमात्मा कैसे स्थित रहते हैं उपास्यवे कैसे स्थित रहते हैं उपासवे स्थित रहते हैं और जीव के साथ ही जीव के हाँ हृदय गुवा में दोनों स्थित रहते हैं तो अब देखिए जी तो ये बाय ये जो वाय आकाश की अपेक्षा अच्छा हृदय आकाश उत्तम है इसलिए इसको क्या बताया उत्तम स्थान हृदय आकाश में तो जीवात्मा के साथ विराजमान है तो एक ही जगह दोनों हैं जीव और परमात्मा तो उसको खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत है क्या नहीं वही है वही उनका जो है ना उपासना करके साक्षात्कार करना है अवरितम जिबंतो का अर्थ है करुफल को भुगते हुए करुफल को भुगते हुए हाँ हृदय गुवा में प्रविष्ट होकर उत्तम स्थान है हृदया काश में विराजमान होकर कर्म फल भोगते हुए जीव और ब्रह्म रहते हैं अब शंका यहाँ पर आ गई कि रितम सिो रितम करतो कर भवंतों की कर्म फल को भोगते हुए शरीर में रहना एक अलग बात है फिर रह करके कर्म फल को भोगना तो यहाँ पर शंका हो जाएगी क्या शंका होगी पूर्ण पाप रूप कर्म तो जीव के होते हैं है। इसलिए उनको जीव भी भोगेगा परमात्मा नहीं भोगेगा तो फिर यहाँ पर द्विवचन कैसे आया द्विवचन तो द्विवचन आया इस भोगने वाले दोनों हैं। तो जब भोगने जिसके पूर्ण पाप केवल जीव के हैं तो वही पूर्ण पाप कर्मों के फल का भोगता होगा दूसरा नहीं होगा तो इसके लिए द्विवचन क्यों आया में? तो इसका उत्तर सुन लो छत्री न्याय से द्विवचन का उपयोग हुआ है क्षत्रिय न्याय देखो क्षत्रणो यां क्या वाक्य कोई व्यवहार होता है सुन लो पुस्तक मत देखो क्षत्रणो यां का अर्थ है छत्र अस्थि एसाम छत्रणा मतलब छत्रधारी जाते हैं छत्रधारी केवल राजा होता है और कोई नहीं होता ऐसी व्यवस्था है उसी के ऊपर छत्र लगा के चलते लोग छत्रधारी केवल राजा होता है तो अभी देखिए जी तो जब राजा अब अपने परिवार के सहित तो और परिकर के सहित चलता है तो बहुत लोग चलते हैं ना राजा के साथ तो वाक्य प्रयोग होता है क्या छत्रणों जानती छत्रधारी चाहते हैं, हैं। यद्यपि छत्री का क्या होता है छत्रधारी यद्यपि छत्री मतलब छत्रधारी वहाँ पर एक ही है और फिर भी उसके साथ संबंध होने से किसके छत्री के साथ छत्रधारी के साथ संबंध होने से सबके लिए क्या कहा जाएगा है छत्रु ज्ञान तो यहाँ छत्रीय शब्द छत्रधारी और अक्षत्रधारी दोनों का बोधक है छत्रीय शब्द यहाँ पर छत्री के साथ संबंध होने के कारण अक्षत्रधारी का भी बोधक है छत्री के साथ संबंध होने कारण अच्छा छतधारमन क्रिया के समय संबंध है ना सब साथ, साथ चल रहे हैं तो छत्री किस कारण छतारी दोनों का क्यों है, है, है तो वाक्य प्रयोग तो होगा उसी प्रकार ध्यान देना यहाँ पर कर्म फल का भोक्ता केवल जीव, जीव है और उसके साथ संबंध होने से हृदय में जब दोनों रह रहे हैं तो दोनों का संबंध है कर्म फल का भोक्ता केवल जीव है उसके साथ संबंध रहने से परमात्मा को भी क्या कह दिया कर्म फल का भोक्ता यद्यपि कर्म फल भोक्तृत्व केवल जीव में है फिर भी साथ रहने के कारण कर्म फल का भोक्ता परमात्मा को भी कह दिया इतना जरूर ध्यान रखना कि छठी न्याय से ग्राय अर्थ लक्षणा से है कैसे लक्षणा से ही परमात्मा का भोक्तृत्व है छठी न्याय से ग्राय अर्थ लक्षणा से होता है चलो जी और एक उत्तर हो गया अब दूसरा उत्तर सुन लेना दूसरा उत्तर सुन लो उसको फिर देखना सुन लो जो बोल रहे हैं देखिए प्रयोजक करता और प्रयोग्यकर्ता जानते हैं जैसे कि पिता अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ाता है तो पढ़ने क्रिया का नहीं पिता अपने पुत्र को विद्यालय में या पिता अपने पुत्र को विद्यालय में अध्यापक से पढ़ाता है अध्यापक के द्वारा अच्छा तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं कि पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है पिता अपने पुत्र को पढ़ाने वाला है कौन वास्तु में बताओ अध्यापक है ना तो अध्यापक कैसा है प्रयोज करता है और पिता कैसा है प्रयोजक प्रियोजकर्ता तो कर्तृत्व तो दोनों में है तो दोनों में कर्तृत्व होने के कारण जिस प्रकार अध्यापक के पढ़ाने पर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है पता नहीं समझ में नहीं। लो ना तो कहता मैंने बच्चों को इतने कक्षा तक पढ़ाया वहां पर पढ़ा रहे हैं आज तुम क्या पढ़ा रहे हो पढ़ाता तो अध्यापक है तो फिर भी देखो कि प्रयोजक कर्ता के लिए भी एक करता, दूसरा करता, और कर्तृत्व होने के कारण जिस प्रकार अध्यापक के पढ़ाने पर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है वैसे ही कर्म फल भोगने में प्रयोजक कर्तव्य है प्रयोजक और प्रयोजक कौन है बोलो प्रयोजक परमात्मा प्रयोजक तो परमात्मा का है प्रयोज किसका जीव का है तो कर्तव में है तो कर्तृत्व समानता के कारण कर्म फल का जीव में होने पर भी किसका कहा जाएगा तो परमात्मा बात है इस पर अध्यापक के पढ़ाने पर पिता का पढ़ाना कहा जाता है उसी प्रकार जीव के कर्म फल भोगने पर आ, परमात्मा का भी कर्म फल भोगना कहा जाता है लग गया ना दो अब तीसरा समाधान देखो अगले दाहिने पेज पर तीन नंबर में देखना तीसरा समाधान तो दो वर्ष तो वरुण हो गए ना अब तीसरा से देखना तीन नंबर मिलेगा सुख्रोके यहाँ जीव पक्ष में सुकृत कार्य अर्थ पूर्ण कर्म है तीसरे पक्ष में और परमात्म पक्ष में सुकृत कार्य संकल्प रूप कर्म है। जीव आत्मा का शरीर जीव के पूर्ण कर्मो से जन्म है जीव आत्मा का शरीर उसके पूर्ण कर्मो ऐसी जन्म है और परमात्मा के संकल्प के बिना शरीर मिल सकता है नहीं, तो वो शरीर परमात्मा के संकल्प से जन्म है लग गया तो मतलब क्या है कि पूर्ण के फल और संकल्प के फल पूर्ण का फल किसके लिए जीव के लिए और संकल्प का फल किसके लिए हाँ तो इस तरह से जीवात्मा पूर्ण पाप रूप कर्म का फल सुख दुख भोगते हुए शरीर में रहता है लग गया परमात्मा पूर्ण पाप रूप कर्म का फल सुख दुख भोगते हुए शरीर में रहता है नहीं कौन जीवात्मा रहता है और परमात्मा संकल्पात्मक कर्म का फल संकल्पात्मक कर्म का फल क्या है लीला रस का संकल्पात्मक कर्म का फल सब कुछ उसकी लीला ही है तो लीला रस का अनुभव करते हुए शरीर में रहता है हो गया तो इस प्रकार क्या है कि कर्म फल इस प्रकार क्या है की भोक्तृत्व दोनों में आ गया भोक्तृत्व दोनों में आ गया ये समझ लेना तो कर्म फल भोतृत्व नहीं बल्कि भोक्तृत्व दोनों में आ गया मतलब एक में लीला रस भोतृत्व आ गया और एक में क्या है सुख दुख भोक्त सुख दुख भोक्त आ गया ठीक है जीवात्मा अज्ञ है इसलिए श्रुति उसे छाया शब्द से कहती है परमात्मा सर्वज्ञ इसलिए उसको आतक शब्द से कहती है तो अब देखना कि ये ऐसा कौन कहता है की यहाँ पर हृदय शरीर में हृदय में प्रविष्ट होकर सर्वोत्तम परमाकाश में विराजमान होकर कर्म फल को भोगने वाले जीवात्मा और परमात्मा है ऐसा कौन कहता है नहीं, नहीं। करता कौन था यहाँ पर कौन बुद्धि क्रिया का करता क्या है बुद्धि क्रिया का करता है की ब्रह्मविद्र ब्रह्मविद्ता ऐसा कहते हैं ऐसा है क्या? तो ध्यान देना जिसने अनुभव किया है वही तो ऐसा कह सकता है ब्रह्म साक्षात्कार ही ऐसा कह सकते हैं सब तो ऐसा नहीं कह सकते ना इसलिए यहाँ पर क्या है कि पंचाग्नि और त्रिनाचिकेता भी उसके विशेषण है किसके ब्रह्म, ब्रह्म उनका स्वतंत्र रूप से क्रिया के साथ अनुय कि मतलब ऐसा नहीं कहना की ब्रह्मवेता कहते हैं और ये पंचाग्नि की शुष्णुता से निर्मल अंताचरण वाले कहते हैं और पंचा और क्या है कि वो त्रिनाथ। वो मतलब वाले कहते है। साला नहीं करना बल्कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता का विशेषण बनाना क्योंकि ऐसा कह सकता है देखो देखिए तो यहाँ पर रिकम सिंतु दीवचन का उपयोग है तो छठी नाम दूसरा अध्यापक के पढ़ाने पर जैसे पिता बखड़ाना कहा जाता है, है वैसे पर तो परमात्मा को भी कहा गया तो दो पक्षों में क्या है गौणार लेकिन ऐसा व्यवहार होता है तो भी व्यवहार चलेगा तीसरा पक्ष आपको बता दिया लीला रस पर मोहर के तीन पक्ष है यहाँ पर देखिए सूत्र है गुहाम प्रविष्ट आत्मानोगी तदर्शनाथ गुहाम प्रविष्ट हृदय गुहा में प्रविष्ट कौन है आत्मा नीवचन है ना दो आत्मा कौन जीवात्मा हृदय गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है क्योंकि तदर्शना तो वैसा स्मृति में देखा जाता है तो इस सूत्र में रितम पिबंतो सूत्र को जीवात्मा और परमात्मा का प्रतिपादक कहा है ठीक है अब वहाँ संशय होता है की रितम पिमन सूत्र में नहीं रितम पिबंतो इस मंत्र में मंत्र में गुहा प्रविष्टो से क्या बुद्धि और जीव को लेना है या जीव और ईश्वर को लेना है बुद्धि और जीव को लिया जाए अथवा जीव और ईश्वर को हाँ। तो पूर्व कहेगा कि बुद्धि और जीव को लेना चाहिए बुद्धि और जीव को क्यों? तो बताता है क्योंकि यहाँ पर रितम तिबंतों का आ गया है कर्म फल को भोगना का आ गया है तो पूर्ण पाप से रहित परमात्मा का कर्म फल भोगते तो संभव नहीं है इसलिए आप जीव के साथ परमात्मा को नहीं ले सकते जीव के साथ परमात्मा को नहीं क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि कर्म फल उसका संभव और दूसरी बात समझ ना कि की क्या है कि शरीर का अल्पभाग क्या हृदय तो अल्पभाग हृदय में व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं अल्पभाग हृदय में व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं तो इन दो कारणों से यहाँ पर बुद्धि और जीव को ही लेना चाहिए रितम थ यहाँ पर जीव और परमात्मा दोनों को नहीं लेना चाहिए फिर तो कहते हैं बुद्धि और जीव को कैसे लिया जाएगा तो जीव का कर्म तो प्रसिद्ध है हैं? और बुद्धि क्या है ये कर्म फल भोग में करण है बुद्धि क्या है कर्म फल भोग में करण है तो करण में क्या है कि कर्तृत्व का उपचार कर देंगे मतलब करण को उपचार से क्या मान, लें? मान लेंगे कर्ता। कर्म फल भोग में करण है बुद्धि उसको उपचार से मानेंगे कर्ता उपचार से करता मान लेंगे तो औपचारिक योग यहाँ पर किसको ले सकते हैं बुद्धि और जीव को उपचार से कर्ता मान लेंगे करण को कर्ता मान लेंगे अब दूसरे और क्या है कि इन दोनों को हृदय में रहना संभव भी होता है व्यापक परमात्मा का रहना संभव नहीं बुद्धियों को हृदय में रहना संभव है ऐसा तो ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यह सूत्र बनाया गया है प्रविष्टु गुवाम प्रविष्ट आत्मानव गुवाम प्रविष्ट तो ये सूत्र क्या बताएगा की हृदय गुवाम प्रविष्ट दो है कौन जीवात्मा और परमात्मा इसमें युक्ति देखना जैसे कोई कहे ना देवदत्त के दूसरे साथी को लाओ देव के दूसरे साथी तो आप किसको लाएंगे कोई गाय और भैंस को लाएंगे नहीं किसी नर को ही तो लाएंगे हैं सजातीय को ही लाया जाता है वैसे जब साथ रहने वाले जब कह दिया ना तो साथ रहने वाला जीव चेतन है ना तो उसके साथ रहने वाला दूसरा चेतन परमात्मा ही होगा और तो कुछ बुद्धि जड़ तो नहीं होगी ऐसा मतलब अभी यहाँ परिवंत तो दीवचन सुना जाता है आ, तो चेतन जीव के सजाती चेतन परमात्मा को लिया जाएगा, बुद्धि को नहीं लिया जाएगा अब बता कहा गया था कि न्याय से अथवा प्रयोजक होने से परमात्मा को कर्म फल का भोगता कहा गया है तो वो प्रयोजक कर्तृत्व तो है न परमात्मा में कर्म फल भोगृत्व कर्म फल जीव के कर्म फल भोगने में प्रयोजक कर्तृत्व किसका है परमात्मा का और बुद्धि जड़ होने से तो उसमें प्रयोजक कर्तृत्व और पियोज तो कुछ भी रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो रितम पिपन तो उसे बुद्धि को ले ही नहीं सकते कुछ ने किसी भी प्रकार संभव नहीं।, नहीं और इसी उपनिषद में गुहाम आया था ना पहले हृदय रूप गुहा में स्थित परमात्मा है और अंगुष्ट मात्रा पुरुषों मध्य आत्मनि स्थिति आगे आएगा यहाँ भी हृदय में परमात्मा की स्थिति कही गई है तो हृदय में व्यापक परमात्मा नहीं रह सकता है कहना गलत है क्योंकि कठोरिषद में परमात्मा को हृदय में रहना कहा गया है और जो व्यापक है तो एक देश में रहे बिना वो व्यापक हो सकता है क्या नहीं तो व्यापक है तो एक देश में अवश्य रहता है और तो यदि एक देश में नहीं रहेगा तो व्यापक भी नहीं हो जा पाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जीव और परमात्मा को ही लेना चाहिए जीव और बुद्धि को नहीं, नहीं लेना नहीं। चाहिए इतना देखो बात नहीं वो नहीं कल नहीं भेज पाएगा कुछ झगड़ा चल रहा उधर जमीन हाँ। का जो परमात्मा ना इस प्रकार इस परमात्मा के दुर्गान का कथन होने आरोप पर। परमात्मा के दुर्गान दुर्गान का कथन मतलब कठिनाई ऐसी जानने योग्य है ऐसा कथन होने पर कठिनता से गे है ऐसा कथन होने पर कौन कठिनता से कठिनता से दुर्गे कौन है? है नहीं एक कठिनता से गे कौन है परमात्मा परमात्मा तो अस्वीकार से परमात्मा ना और एक थोड़ा देखो जहां पर ये आई थी उसको देखो एक बार पुनः इसमें इक्यानवे पेज है और पच्चीसवे मंत्र की रंग रामुष देखो एक बार तो देखो थोड़ा सा अंतर लगेगा आपको तो सायस्त्र है मिला राम स्वायत्र का क्या अर्थ है यत्रिन प्रकारे स्थित वो निखिल चराचर चराचार्य संग्रहता परमात्मा यत्रिन प्रकारे स्थित मतलब प्रकारी विशिष्टता संपूर्ण चराचर का संघरक परमात्मा जिस प्रकार से विशिष्ट है जिस प्रकार से विशिष्ट मतलब जिस महिमा से विशिष्ट है जिस महिमा से युक्त है जिस विशेषता से युक्त है तम प्रकार करते उस प्रकार को या उस विशेषता को ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है उस किसे ऐसा इस प्रकार कौन जान सकता है मतलब ऐसा इस प्रकार नहीं जान सकते नहीं किसे बोलो परमात्मा नहीं नहीं बोलो बोलो थोड़ा देखो तम प्रकार उस प्रकार को उस प्रकार परमात्मा जिस प्रकार में स्थित है मतलब परमात्मा जिस प्रकार से विशिष्ट है उस प्रकार को मतलब परमात्मा के उस विशेषण को परमात्मा की उस महिमा को परमात्मा के उस सामर्थ्य को ऐसा है इस प्रकार कौन जान सकता है किसे उस प्रकार को परमात्मा के प्रकार ध्यान देना इतना बात की जैसे परमात्मा स्वरूप को जानना कठिन है वैसे उनके प्रकार को भी प्रकार जानना कठिन जान है।, है दोनों दुर्गे हैं दोनों दुर्गे है। तो दोनों दुर्गे होने के कारण यहाँ पर अश से परमात्मा न लेना ठीक है क्योंकि यहाँ परमात्मा की स्थिति बताई गई है रितम जिबंतों में किसकी स्थिति बताई गई हाँ तो इस प्रकार इस परमात्मा का दुर्गे परमात्मा का दुर्गयत्ने पर मतलब परमात्मा के दुर्गेयत् कथन होने परमात्मा के दुर्गयत्थन होना अत्रिक्थम आस्ते यहाँ पर ऐसे इस इस इस रहता, इस इस रहता है कौन परमात्मा इस स्थान में परमात्मा इस स्थान पर ऐसे रहता है इस स्थान पर ऐसा होकर रहता है कौन परमात्मा इस प्रकार अस्त अर्थ का अर्थ का या परमात्मा का दुर्बोधत्व होने के कारण परमात्मा का दुर्बोधत्व होने का इस स्थान में रहता ऐसा ठीक से कोई बता सकता है यदि कोई सोचे यहाँ पर ऐसे रहता है इस प्रकार परमात्मा का दुर्बोधत्व होने के कारण वा सकता हम उसकी उपासना करने में समर्थ नहीं है ध्यान देना वेद हो गई और ये जो है ये उपासक का अपना कथन हो गया अतृत्थमाशे ऐसा उपासक कोई कह सकता है कि श्रुति दुर्गे कही रही है तो कैसे समझेगा का इच्छा वेद यत्सा इस प्रकार परमात्मा के दुर्गयत्व का कथन होने पर अतृत्थमाश्य यहाँ इस प्रकार रहता है इस प्रकार परमात्मा का दुर्बोधत्व होने से परमात्मा का मतलब परमात्मा को सरलता से गे न होने के कारण परमात्मा सरलता से गये हाँ हम उसकी उस हम सब उसकी उपासना करने में समर्थ नहीं है ऐसा मानने वाले के प्रति ऐसा मानने वाले कि यहाँ इस प्रकार रहता है ऐसा कोई जान ही नहीं पाएगा तो कैसे उपासना कर सकता है जब परमात्मा अमुख जगह रहता है ऐसा मालूम हो तब उपासना करेंगे ऐसा मानने के वाले के प्रति उपास एक गुहा अनुप्रवेश उपास्य और उपासक की एक उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से परमात्मा ना पर पाठ आपका ठीक है इसमें है सुपाष्यवात नहीं उपास्य शब्द है ना सुधारो कि परमात्मा का सुपाश्चित्य होने से सुपाषत्व का अर्थ है कि सरलता उपास्य उपा उ, सरल सरलता से उपासित होने से सरलता से किसका सरलता से उपासित हो परमात्मा हाँ। और सरलता से उपासित तो क्यों बोलो एक गुहा में अनुप्रवेश होने से मतलब हम सेवा स्थित है वहीं परमात्मा स्थित है तो दूर खोजने की जरूरत नहीं है वहीं है तो सरलता से उपास्य बन जाएगा कहते हैं ऐसा मानने वाले के प्रति उपास और उपासक का एक हृदय गुहा में अनुप्रवेश होने से परमात्मा का सरलता से उपास्य होने के कारण वी हम सब भी उपासना करने में समर्थ हैं हम सब भी उपासना करने में समर्थ हैं। ऐसा दो मंत्रों के द्वारा कहते हैं ऐसा दो मंत्रों के द्वारा कहते हैं, हैं। लगाइए हरी ओम ऋतम पिबंत सुकृतस्वोके गुहा प्रविष्ट परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वी पंचाग्नियो ये चात्री के तो लोके प्रविष्टो परमे वदन्ति ये हा। यो नाचिके हा। च्या ये नाचिकेता हो त्रीनाचिकेता चाहाग्नयाह्मिद सुकृत श्लोक गुहाम प्रवेश परम छाया तीन तीन वा के अनुस्थान से अयम वाव या इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुस्थान से, से निर्मल तथा की शुश्रूषा से वाले जो जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हैं है निर्मल जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले महापुरुष हैं यह का अध्ययन करना हुए करते से पूर्ण का फल क्या पूर्ण के फल शरीर में हृदय गुआ में प्रविष्ट होकर परार्धे उत्तम स्थान परमे परमाकाश में हृदया में ये हृदय गुआ में प्रविष्ट होकर उत्तम स्थान हृदया काश में विराजमान होकर फल को को भोगने वाले छाया जीव और ब्रह्म कहते हैं लग जाएगा हाँ जीव और ब्रह्म को कहते हैं है। अभी यहाँ पर देखेंगे भाष्य में रितम पिबंतो रितम क्या बताया था कर्म फल कर्म फल तो आपका पाठ क्या है आपकी पुस्तक का सत्य पद वाच्य अवश्य भावी यही पाठ है सत्यपद वाच्य ध्यान देना सत्य अर्थ होता है सत्य पद का अर्थ क्या होता है अवश्यम भावी का क्या होता है बोले सत्य है मतलब अवश्य होने वाला है यह सत्य मतलब अवश्य हुआ है अवश्य होने वाला है तो सत्य पद का अर्थ है अवश्यम और अवश्यम क्या होता है कर्मफल अवश्यम भावी क्या होता है सत्य पद का अर्थ है भावी कर्म फल का अनुभव करते हुए यहाँ पाठांतर दिया है सत्यवत ये पाठांतर है तो जैसे सत्य अवश्य होता है वैसे कर्म फल अवश्य होता है तो सत्य के समान अवश्य होने वाले कर्म फल का अनुभव करने वाले सुकृत साध्य और लोके लोके अर्थ है लोके है लोके अर्थ क्या बताया शरीर अश्विन तो लोके वर्तमान है इस मनुष्य शरीर में ही वर्तमान होकर इस मनुष्य शरीर में ही वर्तमान होकर मनुष्य शरीर क्यों लिया उपासना के लिए सुगम है ना इस शरीर में ही वर्तमान होकर या इस शरीर में ही इस शरीर में ही रहने वाले इस शरीर में ही रहने वाले रह, इस शरीर में ही रहने वाले हृदय आकाश में प्रविष्ट हृदय कुंवर का क्या अर्थ है हृदय आकाश में हाँ वैसे हृदय कुंवर का अर्थ होता है ध्यान देना हृदय चित्र हृदय चित्र मतलब हृदय स्थान समझ लेना कुर का अर्थ छिद्र है मतलब हृदय स्थान में प्रविष्ट होकर हृदय स्थान में गुहा प्रविष्ट होकर हो गया मतलब हृदय के छिद्र में प्रविष्ट होकर मतलब हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर हृदय गुहा में कुवर कर छिद्र होता है गुहा ले लेना हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर इस शरीर में विद्यमान और कैसे वर्तमान होकर करते विद्यमान इस शरीर में विद्यमान कैसे हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर और हृदय गुहा में भी कहे कहा त्रापी कर उसमें भी हृदय कुंवर में भी परमा का से परार्धे और परार्थे का उसको समझाते हैं परार्धम परार्ध्य कहते हैं संख्या या उत्तरावधि संख्या की अंतिम सीमा को संख्या की अंतिम अवधि को अर्थात सबसे बड़ी संख्या को क्या कहते हैं परार्थ तद अर्यति मतलब उसके योग्य उसके योग्य होता है तो तद है कहते हैं ये परार्ध्म अर्यति उसके योग्य होता है मतलब सबसे बड़ी संख्या के जो योग्य उसे क्या कहेंगे परार्ध्यम इसका तात्पर्य क्या है उत्कृष्ट इत्यर्थ उत्कृष्ट पाठ है उत्कृष्ट उत्कृष्ट ये अर्थ है मतलब क्या श्रेष्ठ उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ हृदय में विद्यमान परमे कर द्वारा अज्ञ लक्षणा से ज्ञात होते हैं ज्ञा और अज्ञ ज्ञात होते हैं ज्ञा कौन हो जाएगा ईश्वर अज्ञ कौन हो जाएगा जीव, जीव। कहते अज्ञ शब्द से जीव के निर्देश का यह अभिप्राय है चाह में पहले करना चाह अज्ञ शब्देन और अज्ञ शब्द से जीव के कथन का यह अभिप्राय है क्या उपासक और उपासक की एक हृदय गुहा में होने पर, उपासक और उपासक की एक हृदय विद्यमानता होने पर, तयो का उपास्य तर... कौन है उपासक कौन है उपासक जीव है उपासक ठीक है उपासक और उपासक की एक हृदय गुहा में विद्यमानता होने पर उन दोनों की ही प्रा। उन दोनों का ही प्राप्यत्व और प्राप्तित्व कहने योग्य होने से वक्तव्य होने से तो प्राप्त किसका बोलो हाँ और प्राप्त जीव का प्राप्य प्राप्त आया है ना तो यहाँ तल प्रत्यय हुआ है प्राप्त और प्राप्ति से तल प्रत्यय हुआ है। तल का अनु दोनों के साथ करना है ना प्राप्यता और हम लोग प्राप्य और प्राप्त ही में होते हैं उन दोनों, उन, दोनों, उन दोनों का ही उन दोनों ऐसा समझना उन दोनों का ही प्राप्त और प्राप्त उन दोनों का ही प्राप्त और प्राप्त रूप से कथन होने के कारण कथन होने के कारण हाँ या ऐसा समझना वक्तव्य करते हैं कहने योग्य कहने योग्य कौन है प्राप्त प्राप्त तो प्राप्त और प्राप्त मतलब प्राप्य तो कहने योग्य होने से या कही जाने से क्या प्राप्त और प्राप्य को प्राप्य कौन है परमात्मा पर ध्यान देना आगे आगे शरीर को क्या कहा गया रथ शरीर को क्या कहा गया है किसी लक्ष्य पर जाना हो किसी स्थान पर जाना हो तो किसी वाहन पर रथ पर बैठ करके जाना पड़ेगा तो इसी परमात्मा के पास जाना है परमात्मा को प्राप्त करना है तो फिर वहां पर रथ के स्थान में क्या कहा गया शरीर और प्राप्ति की तथ प्राप्ति साधन का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति के साधन कौन है शरीर परमात्मा की, की प्राप्ति का साधन कौन है शरीर और वो कैसा रथ रूप से वर्णित परमात्मा की प्राप्ति का साधन शरीर कैसा है रथ रूप रूँने से <लिए> परमात्मा की प्राप्ति के साधन रथ रूप तो से वर्णित शरीर में स्थिति उचित नहीं है शरीर में स्थिति उचित नहीं है किसकी बोलो वाक्य को देख करके शरीर अवस्थान शरीर में स्थिति उचित नहीं है किसकी प्राप्ति की दोबारा लगाएंगे को, अग्य, और अग्य जीव के निर्देश का यह अभिप्राय है कि उपास और और उपासक की एक में विद्यमानता होने पर उन दोनों उन दोनों दोनों के का प्राप्तित्व प्राप्ति तो कहने योग्य होने से या प्रतिपादन योग्य होने से तथा प्राप्त परमात्मा की उसकी प्राप्ति के साधन रथ रूप से वर्णित शरीर में स्थिति उचित नहीं है किसकी प्राप्ति परमात्मा की इसको समझाते हैं ही करते क्यों रथ के द्वारा प्राप्त किया जाएगा जिस वस्तु को रथ रथ के रथ में बैठकर जिस वस्तु को प्राप्त किया जाएगा वो वस्तु रथ में स्थित होगी क्या रथ के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त किया जाएगा रथ में तो स्थित नहीं होगी तो शरीर रूप रथ के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्राप्त परमात्मा कैसे शरीर रूप में रह सकता है ये मतलब है ही करते क्योंकि रथेन प्राप्त क्योंकि रथ के द्वारा प्राप्त करने योग्य अर्थ रथ में स्थित नहीं होता है रथ में स्थित नहीं होता ना वाला पहले का ले लेना ना ना वाक्य के आरम में रथ के द्वारा प्राप्त ही करते क्योंकि रथ के द्वारा प्राप्त अर्थ रथ में स्थित नहीं होता है ऐसी शंका होगी ना तो इति शंका न कार्या ऐसी शंका नहीं करना चाहिए ऐसी शंका नहीं करना चाहिए तो सुनो क्यों नहीं करना चाहिए देखिए यद्यपि अब इसको ऐसा समझो आप जैसे कोई व्यक्ति गले में हार पहना है और बहुत सारे काम के कारण वो कामों में व्यस्त रहने के कारण भूल गया कि हमने हार को कहाँ रखा है चारों तरफ खोजता है परेशान हो जाता है चोरी हो गया किसी ने उठा लिया बहुत परेशान होता है और सब जगह खोजता है जहां जहाँ संभावनाएं होती है एसी एसी खोलकर फिर कोई उसको बता देता है क्या तेरे गले में है खोजता तो इधर उधर तब तो वो क्या बोलता है हाँ जी प्राप्त हो गया मिल गया मिल गया यही तो कहता है तो कुछ अलग से मिलता है क्या उसको मिलने मतलब जानना ही है मिलने का क्या मतलब है ऐसे ही जब हृदय में स्थित परमात्मा प्राप्त होते हृदय में स्थित परमात्मा को प्राप्त करना है तो इसका क्या मतलब है उनको जानना है क्या मतलब उनको जानना, जानना, जानना हाँ उनको जानना है लेकिन ध्यान देना की शरीर रूप रथ में प्राप्त परमात्मा स्थित है लेकिन पहले उसको जानते है क्या अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण जीव ने ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण क्या है उसका ज्ञान संकुचित हो गया है उसका ज्ञान संकुचित हाँ इसलिए वो परमात्मा को नहीं जान पाता है तो ध्यान देना रथ में प्राप्त परमात्मा के स्थित होने पर भी परमात्मा को जान पाता है क्या नहीं नहीं जान पा रहा है तो कहने का कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के अनुभव रूप प्राप्ति नहीं है परमात्मा का अनुभव रूप प्राप्ति नहीं है शरीर रूप रथ में पर प्राप्त परमात्मा के स्थित होने पर भी परमात्मा का अनुभव रूप प्राप्ति तो अनुभव रूप प्राप्ति के लिए रथ का उपयोग है और तो अब ध्यान देना तो अनुभव रूप प्राप्ति के लिए रथ का उपयोग है और रथ में वो क्या मैंने बताया अनुभव रूप प्राप्ति है क्या नहीं तो इसलिए क्या है की उसका रथ में शरीर रूप रथ में स्थित शरीर रूप रथ में स्थित होना उचित ही है यदि वो पहले या रूप प्राप्ति हो तब कोई शंका कर सकता है जब प्राप्त है तो जरूरत है साधन की और फिर यदि साधन है तो तो उसमें स्थित नहीं हो सकता है तो उसमें स्थित रहने से भी कोई वादा नहीं है पंक्ति लगाएंगे फिर पूछ लेना ऐसी शंका नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि प्राप्त परमात्मा की तत्व अवस्थिति कि प्राप्त परमात्मा की शरीर में स्थिति होने पर भी तत्व शरीर है शरीर है प्राप्त परमात्मा की रत्न शरीर में स्थिति होने पर भी जीव का पराभिध्यानाथ तु ये ब्रह्म सूत्र है अभिध्यात् संकल्पात परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान तुरोहित है परमात्मा के संकल्प से जीव का धर्मभूत ज्ञान इतुक्त रीत्या इस कहीं भी रीति से परमात्मा परमात्मा का संकल्प परमात्मा का संकल्प परमात्मा का संकल्प मूल है ना ज्ञान देना अच्छा परमात्म संकल्प मूलक कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने के कारण कर्म रूप अविद्या से आच्छादित कौन हो गया है जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान जीवात्मा का ज्ञान किससे आच्छादित हो गया है कर्मरूप अविद्या से कर्म रूप अविद्या से धर्मभूत ज्ञान आच्छादित है तो उपचार से जीव को आच्छादित होना कहा जाएगा आच्छादित तो उसका धर्मभूत ज्ञान होता है तो कर्म रूप अविद्या से आच्छादित है और ध्यान देना कि की तो आच्छादन का मूल क्या है परमात्मा का संकल्प परमात्मा संकल्प मूलक परमात्मा संकल्प क्या है आच्छादन अच्छा किसके द्वारा आच्छादन कर्म रूप अविद्या अच्छा के द्वारा आच्छादन परमात्मा संकल्प मूलक कर्म रूप अविद्या से आच्छादित होने के कारण तो आच्छादित उपचार से किसको कहा गया जीवस आया जीव को पराभिध्यान तू इस प्रकार कई भी रीति से परमात्मा संकल्प मूलक कर्म अविद्या से आच्छादित होने के कारण किसकी आच्छादित होने से कौन आच्छादित है जी। हाँ जी उपचार से ना आच्छादित होने के कारण परमात्मा के परमात्मा अनुभव रूप प्रा, परमात्मा प्राप्ति का अभाव होने से जब ज्ञान उसका आच्छादित है तो परमात्मा का नो कर पा रहा है नहीं, नहीं कर पा रहा है तो परमात्मा अनुभव रूप परमात्मा की प्राप्ति है क्या है अनुभव रूप प्राप्ति तो नहीं कर परमात्मा अनुभव रूप परमात्मा की प्राप्ति का अभाव होने से प्राप्य प्राप प्राप्ति प्राप्ता जीव और प्राप्त परमात्मा आया ना प्राप्त परमात्मा जीव और नहीं क्या प्राप्ता और प्राप्त कौन हुए जीव और परमात्मा प्राप्त प्राप्ता और प्राप्त जीव और परमात्मा की रथ रूप से वर्णित शरीर के अंतर्गत एक हृदय स्थान में रहने के कथन रथ रूप से वर्णित शरीर के अंतर्गत एक हृदय गुहा में रहने के कथन की असिद्धि नहीं है असिद्धि हाँ इस कथन में असिद्धि नहीं मतलब इस कथन की असिधि असिद्धि नहीं, नहीं।, नहीं असिद्ध है क्योंकि उसका परमात्मा अनुभव उसकी प्राप्ति नहीं है तो अनुभव रूप उसकी प्राप्ति नहीं है ऐसा यदि अनुभव रूप प्राप्ति हो तो बाप कहना ऐसा यदि कोई शंका हो तो पूछ लेना संकोच अब देखना ये पंचाग्निर्ण राशिकेता पंचाग्निर्थ करते हैं पंचाग्नि पंचाग्नि की परिचर्या से परसुद वाले तीन केता करते तो पहले के मंत्र के भाषण में कर दिया गया था अयवा पोते इत्यादि तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंताकरण वाले एवं मोता ऐसे ब्रह्म कहते हैं ये दोनों विशेषण है के है केवल पंचाग्नि तीर्ण नाम केवल पंचाग्नि की शुश्रूषा से निर्मल अंताकरण वाले या केवल तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंताकरण वाले जो केवल का है ना मतलब वो ज्ञानी नहीं है केवल निर्मल अंताकरण वाले है तो वो इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन कर, कर, कर सकते हैं केवल पंचाग्नि और त्रिण तृणाचिकीर्थों का ऐसे परमात्मा इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन असंभव होने से मतलब केवल पंचाग्नि की प्रश्रूषा से निर्मल अंताकरण वाले और तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंताकरण वालों के द्वारा इस प्रकार परमात्मा का प्रतिपा अच्छा असामर्थ्य है क्या तो दोबारा लगाना केवल पंचाग्नि की निर्मल अंताकरण वाले और ए, तीन अनुवाकों के अनुष्ठान से निर्मल अंताकरण वालों में इस प्रकार परमात्मा के प्रतिपादन का सामर्थ्य न होने से उनमें या उनका इस प्रकार से परमात्मा के प्रतिपादन का सामर्थ्य न होने से वो कर सकते हैं तो उनका स्वतंत्र रूप पंचा, तो से क्रिया के साधन में नहीं होगा किसका ठीक है तो सामर्थ्य न होने ऐसी ब्रह्म वेत्ता का ही पंचाग्नि तीर्णाच के तत्व विशेषण है ब्रह्म वेतन की ब्रह्म ज्ञानियों के ही पंचाग्नि तीर्णाच के तत्व विशेषण है शंकरवास में अलग अलग क्रिया के साधन में मानना है पंचाग्नि वाले मतलब ब्रह्मवे कहते हैं ऐसे ये लोग भी रहते हैं देख ये देखिए चलो थोड़ा सा एक पर रखिए देखते है इस मंत्र का जीव परमात्म बोधकत्व लगाना है गुवाम प्रविष्टो आत्मानो भी इस प्रकार इस मंत्र का जीव परमात्म बोधकत्व सूत्र से बताया गया जीव परमात्म बोधकत्व सूत्र बनाया क्या कहेंगे जीव और परमात्मा के बोधक सूत्र को बनाया का दोनों के साथ परमात्म बोध तत्व बोध तत्व और परमात्मो किसका मंत्र का जीव बोधक परमात्म बोधकूत्र से कहा गया आइए ठीक रहेगा इस मंत्र का जीव बोधक तो, परमात्म बोधकत्व तो, किस से कहा गया है सूत्र से ये ठीक है किस सूत्र से गुवाम प्रविष्टो आत्मानो भी तक दर्शन आते अब कोई शंका करेगा क्या शंका है कि देखना कर्म फल भोग वाला परमात्मा या कर्म फल भोग से रहित परमात्मा है फल भोग से रहित परमात्मा तो लगाइए कर्म फल भोग से रहित परमात्मा में रितम भी बनते निर्दिष्ट कर्म फल भोगत के संभव होने ऐसी कर्म फल भोग किस में संभव नहीं है क्यूँ कर्म फल भोग्य हाँ क्यूँ कर्म फल भोग ऐसी रहित परमात्मा में रितम भी इस प्रकार निर्दिष्ट निर्दिष्ट कर ऐसी कथित प्रतिपादित कहा कहे गया इस प्रकार कहा गया क्या कहा गया कर्म फल भोक्तृत्व कर्म फल भोक्तृत्व संभावना होने से एक वन हेतु दूसरा सुख साध है कि पूर्ण से साध्य या पूर्ण के फल पूर्ण के फल कौन हुआ शरीर पूर्ण से साध्य शरीरवर्ती का अर्थ है कि शरीर में विद्यमान शरीर में विद्यमान शरीर में विद्यमान कौन है हृदय गुहा पूर्ण के फल शरीर में विद्यमान हृदय गुआ अव छिन्न हृदय गुहा घट के अंदर रहने वाले आकाश क्या क्या होगा घटा हुआ गटा उचिन्द्ण। गटा उचिन्द्ण। तो इसे हृदय में रहने हृदय में रहने वाला परमात्मा किससे हुआ हृदय गुहा से हुआ तो गुवा और छिन्नत तो किसने जाएगा परमात्मा चलिए अब ये देखना कि से साध शरीर में विद्यमान हृदय गुवा और तो सर्व व्यापक पर में संभव न होने ऐसी हृदय गुवा और छिन्नत तो किसने संभव नहीं होगा परमात्मा क्यों वो परमात्मा का ऐसा सर्व व्यापक है ना सर्व व्यापक परमात्मा पर ब्रह्म में परस्मणी का पर ब्रह्म में संभावना होने से क्या संभवना होने से हाँ सुक्री साध लोग वर्ति तो गुवाओ अच्छा एक नटी द्विवचन है यहाँ पर दोबारा दु, इसको समझो दो बातें अलग अलग हैं क्यों सुक्री साध लोग वर्ति तो गुवाओ छिन्नतो द्वि बचन है ना ये तो सुकृत साध्य लोकवर्तित्व का अर्थ है कि पूर्ण से साध शरीर।, शरीर में विद्यमान लोकवर्ती लोक शरीर मतलब पूर्ण से साध शरीर में पूर्ण के साथ शरीर में विद्यमान वर्ती का क्या अर्थ है और वो वर्ती करते विद्यमान तो वर्तित्व किसमें जाएगा परमात्मा में तो पूर्ण से या पूर्ण के फल शरीर में विद्यमानता पूर्ण के फल शरीर में विद्यमान पूर्ण पूर्ण फल शरीर विद्यमान पूर्ण फल शरीर में विद्यमान हाँ तो शरीर विद्यमान इसमें नहीं जाएगा ऐसा सर्वगत ब्रह्म में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। तथा गुवाव छिन्नत्व को सुकृत साध लोकवर्तित्व को तथा गौ गुवान्नत्व को सर्व व्यापक पर में संभव न होने से ये दो हो गए ना हेतु इसमें दो हेतु एक साथ हो गए और पहले क्या था कर्म फल भक्ति तो संभव था और दो ये हो गए फिर कहते हैं छाया तप निर्दिष्ट छाया और आतव शब से निर्दिष्ट कौन अप्रकाशक और प्रकाशकत्व छाया शब्द से क्या कहा गया है अप्रकाशको और आतव शब से क्या कहा गया प्रकाशकत्व तो छाया शब्द कहा गया अप्रकाशकत्व किसका होता है बोलो और आतव सब से कहा गया प्रकाशकत्व किसका होता है।, है अच्छा प्रकाशकत्व का तो प्रकाश तो है अच्छा, प्रकाशकत्व तो कर लेना कोई बात नहीं छाया और सबसे निर्दिष्ट प्रकाशत्व और अप्रकाशत्व को को भी जीव परमात्म परत्व का अर्थ है जीव परमात्म बोधकत्व में संभव न होने से ऐसा लगाना आप कि मंत्र को जीवात्मा और परमात्मा का बोधक होने पर नहीं। नहीं। एक मिनट ऐसे ही लग जाएगा जीव परमात्मा परत्व मंत्र को जीवात्मा और परमात्मा का बोधक होने पर छाया और आतव शब्द से निर्दिष्ट अप्रकाशत्व प्रकाशकत्व के भी संभव न होने से अप्रकाशत्व प्रकाशत्व तो को भी संभव न होने से एक ही और होती हो मंत्र को जीवात्मा परमात्मा का बोधक मानेंगे तो अप्रकाशत्व प्रकाशत्व तो संभव नहीं होगा लेकिन हेतु नहीं दिया क्यों संभव नहीं होगा ये नहीं कहा ना अभी चलो चलो अब ये भी पूर्व पक्षी आया था ननु नहीं। से पूर्व कहता है तू बुद्धि जीव परत किंतु मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत होने पर किसका मंत्र का हाँ मंत्र का बुद्धि जीव बोधगत होने पर तस्व सर्वस्वते उस उस सब की भी संभावना है उस सब की भी हाँ सब कुछ संभव है कैसे कहते हैं कर्म फल के रितम भी बनता यहाँ द्वी बचन कैसे आएगा पिवंतो वैसा कैसे कहा जाएगा दूसरे के लिए तो कहते हैं कर्म फल भोग का करण कौन है बुद्धि कर्म फल भोग के करण बुद्धि में कर्तृत्व के उपचार से पिवंतो इस प्रकार निर्देश की भी संभावना होने से निर्देश की भी कर्म फल भोग के करण बुद्धि में कर्तृत्व के उपचार से पिवंतो इस प्रकार निर्देश की भी संभावना है जब जीव के साथ दूसरा क्या ले लेंगे बुद्धि तो बुद्धि जीव परत्व में अस्तमंत्र है बुद्धि और जीव बोधकत देखना निर्देश सभी उपत्य कर निर्देश भी संभव होने से निर्देश भी संभव की, की बुद्धि जीव परत्व में हो अब सब कुछ संभव इन्होंने कहा था न तो थोड़ा विचार करके देखो क्या क्या संभव है कर्म फल उपचार से हो गया ना कि कर्ण में कर्तृत्व का उपचार हो गया और दूसरी बात सुकृत सातित्व है ना तो सुकृत साध्य शरीर में विद्यमान बुद्धि है ना तो सुकृत साध लोग भी शरीर उसमें चला जाएगा बुद्धि में और हृदय गुआ में बुद्धि भी स्थित है तो हृदय गुआव छिंदत्व भी चला जाएगा नुन। नुन। नुन। और रही बात छाया और आतफ तो कहते हैं कि वो बुद्धि तो कुछ भी जड़ होने से कुछ भी नहीं जानती तो छाया है और ये आतफ है ऐसा वो घटा लेंगे ऐसा घटा लेंगे और प्रकाश तत्व को भी घटा दिया चलिए इति चेत तक शंका होगी तो आगे सिद्धांति कहता है एवं ये भी की ऐसा ही गुवाम प्रवृष्टो इस सूत्र में शंका करके ऐसा ही गुवाम प्रवृष्टो इस सूत्र में या इस सूत्र के विषय में संख्या कर इस सूत्र में शंका करके अब समाधान के लिए बताते हैं संख्या श्रवण सतीम पिबंतो संख्या तो सुनी गई कि द्वित्व सुनी गई बोलो कि द्वित संख्या का श्रवण होने पर एकस्मिन प्रतिपन्न की एक के ज्ञात होने पर एक कौन ज्ञात हो रहा है जीव एक कौन ज्ञात हो रहा है जीव की हृदय जीव की हृदय में स्थिति तो निर्वाध है तो एक ज्ञात होने पर दूसरी की आकांक्षा होने पर दूसरी की आकांक्षा होने पर प्रतिपन जाति मुख जीव्य करते हैं की ज्ञात जाति का आश्रय लेकर ज्ञात जाति का जीव में कौन सी जाति रहेगी जीव आत्मा तो तो कर, तो कर, में आत्मत्व कहो या तू कहो ज्ञात जाति का आश्रय लेकर मतलब चेतना चेतनत्व जाति का आश्रय लेकर व्यक्ति विशेष के ग्रहण में व्यक्ति विशेष के तो व्यक्ति विशेष कौन हो गया परमात्मा और परमात्मा फिर किस प्रतिबंध जाति कौन होगी चेतनत्व चेतनत्व जाति का आश्रय करके चेतन जाति का आश्रय करके आत्मा का परमात्मा का ग्रहण करने में चेतनत्व जाति का आश्रय करके आप परमात्मा को लेंगे की बुद्धि को लेंगे परमात्मा को तो एक की स्थिति निर्विवाद है कि जीव की तो उसमें कौन सी जाति है चेतनत्व तो चेतन जाति का आश्रय लेकर के आप बुद्धि लेंगे की परमात्मा लेंगे परमात्मा लेंगे तो चेतनत्व ये ज्ञात जाति चेतनत्व का आश्रय लेकर व्यक्ति विशेष का ग्रहण करने पर मतलब परमात्मा को ग्रहण करने पर बुद्धि का लागू होने से बुद्धि का इसमें लाघो हो है। और विजाति परिग्रह करते भिन्न जाति वाले का ग्रहण करने पर यदि आप बुद्धि का ग्रहण करेंगे तो उसमें जीवात्मा की स, की समान जाति वाला है वो चेतन जाति वाला कहते हैं विजाति का ग्रहण करने पर विजाति कौन है बुद्धि हाँ विजाति का ग्रहण करने पर जाति व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा से सुनो जब आप सजाती लेते हैं ना एक की स्थिति निर्विवाद हृदय में किसकी जीवात्मा जी की। तो उसमें कौन सी जाति रहती चेतनत्व तो चेतन जाति वाला दूसरा कौन लिया आपने परमात्मा तो यहाँ पर परमात्मा को लिया ना चेतनत्व जाति तो जो जीव में है वही है तो फिर यहाँ पर मतलब भिन्न जाति लेनी पड़ी आपको भिन्न तो व्यक्ति ही लेना पड़ा और यदि आप बुद्धि को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दो क्या है कि एक तो क्या लेना पड़ा की तो मतलब एक तो लेना पड़ा जीव से भिन्न बुद्धि लेना पड़ा और दूसरा क्या है कि भिन्न जाति वाला भिन्न जाति भी, भी, भी।, भी लेनी पड़ी भिन्न वो जाति तो नहीं रही ना जड़तो जाति लेनी पड़ी बात समझ में तो यहाँ दो दो को लेना पड़ा ना जाति और व्यक्ति अलग अलग और वहाँ जाति अलग नहीं थी जाति अलग यही है की जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा होने से जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की जाति बुद्धि और व्यक्ति बुद्धि जाति और व्यक्ति इन दो ज्ञानों की कल्पना होने से जाति और व्यक्ति इन दो बुद्धि की अपेक्षा से गौरव होने के कारण गौरव कब है विजाति का ग्रहण करने पर विजाति का ग्रहण करने पर जाति व्यक्ति दो बुद्धि की अपेक्षा से गौरव होने के कारण सम्रचपन्न कर ज्ञात ज्ञात जाति वाले का ग्रहण करना उचित है जीवात्मा में कौन सी जाति ज्ञात होती है जेतना तो, जेतना तो तो ज्ञात जाति वाले परमात्मा का ग्रहण करना उचित लोके लोकेपी लोक में भीड़ा लाइए तो बैल का जोड़ा बैल लाएंगे की अश्व अग्रधब को लाएंगे लाएं। हाँ इत्यादि तथा तो दर्शनाथ इत्यादि में वैसा ही देखा जाता है मतलब उसके सजाति दूसरा व्यक्ति लाया जाएगा जाति तो भिन्न नहीं ला मतलब क्या गुप्त जाति वाला प्रसव लाएंगे तो व्यक्ति दूसरा लाया गया जाति नहीं लाई गई ऐसा ही तो यहाँ भी परमात्मा को लेने पर ही क्या है कि दूसरा जाती। हाँ जाति वही रहेगी नहीं दो दो की कल्पना से गौरव हो जाएगा ऐसा कहते हैं देख लो इस तैयार को कहता हूँ तथा चाह रिथ पान लिंगा ओगत पान का तो रित क्या अर्थ है यहाँ पर ना रित पान लिंग का अर्थ है कर्म फल भोक्त रूपलिंग कर्म फल कर्म फल भोक्त रूपलिंग से ज्ञात कर्म फल भोक्त रूपलिंग से ज्ञात क्या ज्ञात है जीव लिंग करते पहचान कर्म फल भोक्तृत्व ये किसकी पहचान है जीव की रित पान मतलब कर्म फल भोक्तृत्व रूप लिंग से ज्ञात कौन होता है जीव तो जीव का दूसरा जीव का दूसरा। जीव का दूसरा चेत, चेत, चेतनत्वेन जीव के सजाति परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए बात समझ में रित पान लिंग से ज्ञात जीव का दूसरा चेतनत्वन उस जीव के सजाति परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए बताए समझ में तो बुद्धि को ग्रहण नहीं करना चाहिए और कहते हैं कि परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व होने से पिबंतो इस प्रकार निर्देश की भी संभावना है बताया था ना कि जैसे कि की का उदाहरण तो दिया था ना जैसे कि पिता पुत्र को विद्यालय में अध्यापक से पढ़ाता है अध्यापक पढ़ाता है फिर भी पिता का पढ़ाना कहा जाता है तो वैसे ही क्योंकि पिता का प्रयोजक कर्तृत्व वैसे ही परमात्मा का प्रयोजक कर्तृत्व होने के कारण पिवंतो इस प्रकार द्विवचन निर्देश की भी संभावना होती है द्विवचन निर्देश की भी No, no. बन निर्देश no. आप कहते हैं कि जो बुद्धि का मतलब अंताकरण पूर्व पक्षी किसको लेना चाहता था वो बुद्धि और जीव को तो अंताकरण करते बुद्धि तो बुद्धि जड़ है उसमें स्वतंत्र करती तो प्रयोजक करती तो कुछ भी रहेगा no. अब परमात्मा प्रयोजक कर्तृत्व तो है ना no. कि अंताकरण में स्वतंत्र कर्तृत्व तो प्रयोजक कर्तृत्व तो दोनों का अभाव होने से इस प्रकार निर्देश की सर्वथा असंभावना है निर्देश की सर्वथा भी असंभावना है बनेगी नहीं कर्तृत्व है ही नहीं अब कहते हैं सर्व व्यापक ब्रह्म में जो तो सर्व व्यापक ब्रह्म है वो शुक्र श्राद्ध शरीर में विद्यमान रहेगा कि नहीं रहेगा तो लोक शुक्रोकवर्तित्व की भी संभावना है किसमें सर्वगत ब्रह्म में, में। लोक लोकवर्तित्व की भी संभावना है अश्विन ये प्रकरण अश्विन प्रकरण इस प्रकरण में ही गुहा इतम गौरेष्ठम मतलब कठोपनिषद में प्रकरण करते कठोपनिषद के प्रकरण में गुहा इतम गौरेष्टम इस प्रकार परमात्मा का हृदय गुहा में प्रवेश सुने जाने से गुवाम प्रविष्ट इत सफी उपत्तों गुवाम प्रविष्टो इस कथन की भी सिद्धि है कि तो स्थित कैसे कहते है क्या इस सिधी। सिधी बात है। अब कहते हैं किंचित्ञा का मतलब हुआ अल्पज्ञ अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का प्रतिपादन संभव होने से किंचित्ञ क्यार है अल्पज्ञ तो अल्पज्ञ का प्रतिपादन किस शब्द से है बोलो नहीं। नहीं। का छाया तब शब्द से अल्पज्ञ सर्वज का प्रतिपादन संभव होने से जीवात्मा और परमात्मा का बोधक ही यह ऐसा समर्थन होने के कारण ऐसा समर्थन होने के कारण ये समर्थन कहाँ है पहले किसके साथ जा रहा है बता रहा हूँ ऐसा समर्थन इस ऐसा समर्थन होने के कारण इस प्रकार समर्थन होने के कारण किस प्रकार बुद्धि और जीव बुद्धि जीव को ग्रहण करने वाले पक्ष का समर्थन होने के कारण जिस पक्ष नहीं जिस पक्ष में किसको लिया जाता है जीव और ब्रह्म को नहीं। हाँ इस प्रकार द्वितीय पक्ष का समर्थन होने के कारण इस प्रकार इस पक्ष का समर्थन होने के कारण आपकी द्वारा कही गई शंका का अवकाश नहीं है किस शंका का कि बुद्धि और जीव को लेना चाहिए इसका कोई अवकाश नहीं है और चलो एक लाइन और देखो तय अन्य पिप्लम स्वादुवती इस पैंगी रास ब्राह्मण के अनुसार तयो अन्य उन दोनों में अन्या कर एक स्वादु पिपलमत्ति पिपलमत्ती परिपक्व कर्म फल को भोगता है वह कौन है सत्व है वह कौन है हाँ इस पैंगी रास ब्राह्मण के अनुसार पूरा ब्राह्मण यहाँ उद्धत नहीं है मुंडकोपनिषद की व्याख्या में हमने पूरा लिखा है द्वा सुपर्णा इस मंत्र का बुद्धि जीव बोध ये शंकर भाष्य के शब्द है पैंगी राष्ट्र ब्राह्मण के अनुसार द्वा इस मंत्र का बुद्धि जीव बोधकत्व है पहले तो रितम मतलब गुवाम प्रविष्टो सूत्र का व्याख्यान युसारोते हैं इस मंत्र का और यदा अमरनाथ इस अधिकरण में रिपितम फिबंतो इस मंत्र का द्वा सुपर्णा इस मंत्र के साथ एक अर्थ का प्रतिपादन होने से एक अर्थ एक अर्थ द्वा सुपर्णा इस मंत्र के साथ एक अर्थ का प्रतिपादन होने से बताइए इस मंत्र के साथ समान अर्थ का अर्थ का, तो का? है ना तो या मंत्र भी कौन रिकमतो या मंत्र अयम अभिमंत्रा से क्या लेंगे बंतो या मंत्र बुद्धि जीव का बोधक हो बुद्धि और जीव का बोधक हो इस शंका का इस प्रविष्टो गुहा इस प्रकार सूत्रकार के द्वारा ही निराकरण करने से सूत्रकार के द्वारा ही निराकरण न अस्थित संये अस्मा न संयते की हम उसका प्रयास नहीं करते हम निराकरण का प्रयास है ओम पूर्ण मदिष्ट ओम शांति शांति